का पहले वो देख लेते हैं जो व्याकरण है अभाव किसका भाव है प्रत्यय ज्ञान का किस ज्ञान का आलंबना जहां स्वप्न ज्ञान का भाव है और जागृत का भाव है दो तो अभाव तो हो गए तो तीसरा हो गया सुसुप्ति सुसुप्ति ज्ञान को आलंबन करने वाली स्वरूप वाली या वृत्ति साधित समझ में आ गया सुसुप्ती में न तो जागृत है ना स्वप्न है दोनों का भाव है ठीक है अभाव किस दोनों के लिए किया जा रहा है अर्थात स्वप्न निद्रा जान के स्वप्न और जागृत जान के अभाव होने पर भाव बना रहे हैं तो सुसुप्ति के जान को आलंबन बनाने वाली वृत्ति का नाम निद्रा है सुसुप्त तो में जान होता है वो निद्रा वृत्ति है उसी के फिर बाद में जिनमें व्यवहार पता चलता है कि सुख से सोया दुख से सोया तो ये एक प्रकार की निद्रा भी वृत्ति है जिसको व्यवहार काल में तो नहीं करना है। क्या करना है बन जाद्रा ध्यान काल में नहीं विषय बनाना है सुसुप्त सोना तो है सोना अनिवार्य भाग है परंतु काल में इस निद्रा को अन्य की भांति रोकना तम गुण का विषय बनाने वाली भी कह सकते हो बने वृत्ति का नाम निद्रा है अब भाष्य को विशेषः पढ़ेंगे सुखम तो अहम स्वापस प्रसन्न मे मन प्रज्ञा मे विसो दुख दुखम अहम स्वापस स्न मे मनो भ्रमति अवस्थित गाढ़ा अहम स्वापस गुरु मे गात्री क्लांत मे चिंत अलस मोषितिशा गुहवृत्ति निद्र वृत्ति संप्रबोधे निद्रा से जागणे पर् प्रत्यवमरसात उसके बाद स्मरण होता है याद आता है वो प्रत्यय इसलिए कही गई है जागने के बाद व्यक्ति उन अनुभवों को व्यक्त करता है प्रत्ययमरसात याद करता है और बताता है इस कारण से उस काल में पता नहीं चलती सुशुक्ति के मैं सुख से सो दुख प्रसंसकार वहाँ बनते हैं जागने के बाद वो उसको अनुभव करता है और अन्यों को बताता भी है इसलिए उसको प्रत्यय कहा गया है जो ज्ञान होता है उस काल में बता नहीं सकता है और जिस काल में बताता तो है उस काल में वो सुस्रुप्ति का उसको अनुभव नहीं वाला सीधा सुसुप्ति तो अब रही नहीं अब जब बता रहा है जागृत काल है पर कि उसको बता रहा है सुस्रुप्ति काल को बता रहा है ये तदर्थ उसको प्रत्यय विशेष ज्ञान विशेष कहा गया है और उसके संस्कार बनते हैं दिन में भी प्रभावित करते हैं तो जब जब उसकी याद आएगी तब तब वो उसका प्रभाव पड़ेगा ध्यान के लिए बैठा है तो याद आ गया तो ध्यान नहीं कर पाएगा पढ़ने काल में भी कई लोग बैठे बैठे इससे टूंगते रहते हैं तो उनको उस पर अधिकार नहीं होता है इस विषय पर अब उत्तर दिया कैसे ये प्रत्यय विशेष है अब उत्तर दे रहे हैं सुखम अहम अप मैं बहुत सुख पूर्वक सोया सत्य प्रधान निद्रा निद्रा प्रधान मानी गई है प्रभा सत्य जाग जाता है तो ये अनुभूति होती है मैं सुखपूर्वक सोया परिणाम प्रसन्नम में मना मेरा मन प्रसन्न है निद्रा पूरी नहीं तो शरीर थका थका लगता है लोगों के अंदर शरीर में भोजन का पाचन नहीं होता है आम विका रहता तो भी शरीर में थकावन थकावट रहती है भारी बन होता है कुछ करने का मन नहीं करता बुद्धि अच्छी काम नहीं करती है तो प्रसन्नम में मना मेरा मन प्रसन्न है और प्रज्ञा में भी सारदी कर मेरी बुद्धि के अंदर बहुत विशद भावित्रा पवित्रता भी विशद भावता बहुत विस्तार अच्छा। सब कुछ जानने की इच्छा है सब अच्छे अच्छे काम करने की विशद अभाव है ऊंचे भाव, ऊंची स्थिति बुद्धि को निर्बल करना भी कह दो विषादी में निर्बलता भी आ जाता है ये सत्यों के योग से निद्रा में ऐसा होता है इन्हीं के योग ऐसे निद्रा आती है प्राय करके सफल निद्र आती रहती है या व्यक्ति करण बदलता रहता है अच्छी सुसुप्ति की निद्रा कम लोगों को आती है ये धर्म का फल है विशेष जो धर्मात्मा होते हैं उनको कुछ काल में ही निद्रा के थोड़े काल उसप्ति की पूर्ति हो जाती है और वो ध्यान उपासना आदि के लिए तैयार होकर सदा ध्यान चिंतन विचार के लिए दूसरा अनुभूति है उसी तम प्रधान निद्रा में जब दुख रज रज का योग हो जाता है दुखम अहम अवस्वापस में बहुत दुख पूर्वक होया स्त्यानम में मना मेरा मन चुराया चुराया सा है इस करने का मन नहीं करता है ये कुछ भी काम करो ये मेरा मन नहीं करता है इच्छा नहीं है किस खुशी नहीं है तो ये भाव है स्त्यानम चुराना जैसा होता है हटना मन भ्रहति अनवस्थितम जहाँ तक मेरा मन भटक रहा है बहुत भटकाव मन में होता है रज के प्रभाव से जागने के बाद दुखती बोलता है जाग तो गया है तो उसके बाद भी कुछ काम बताओ तो बैठे बैठे सोने लग जाएगा या फिर कहीं भी लेट जाएगा और तो ये उसके लक्षण हैं निद्रा में जब रज का प्रभाव हुआ था उस काल में सुसुप्ती काल में अब यहाँ लक्षण देखे जा रहे हैं उसके तो जागने के बाद व्यक्ति बोलता है मैं दुखपूर्वक सोया मेरा मन चुराए चुराय सा है जाता तक भटक रहा है मन में स्थिरता नहीं बड़ी चंचलता हो रही है ये खा लूँ ये देख लूँ और कुछ भी करके मन में शांति नहीं आ रही है अब तीसरा भाग है निद्रातम प्रधान में तम में तम और बढ़ जाए तो फिर क्या होता है गाढ़म मूढ़ो अहम अस्वाप्सम मैं गाढ़ होकर के बिल्कुल ऐसे मूढ़ निद्रा में सोया बेहोशी जैसी स्थिति होती है कुछ पता ना चले गुरुणी में गात्राणी और उसका प्रभाव दिन में क्या लगेगा शरीर अभी भी जी बहुत गुरु गुरु लग रहा है वो मेरे कमरे में रखा है वो उधर एक जोड़ी रखी है उधर द्वार के पास में को मिल जाएगा ना रुकवाना पड़ेगा नहीं नहीं कौन से